आरियान प्रथम प्रकाश पैंताली मंत्र मूल प्राथना ओ मृणालो रुद्रोत नो मयस्कृधी क्षय वीराय नम साधेमते योच्च मनुराए जे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ऋग्वेद 1852 व्याख्यान हे दुष्टों को रुलाने वाले रुद्रेश्वर हमको मृ सुखी कर तथा मयस्कृधि हमको मय अर्थात अत्यंत सुख का संपादन कर क्षयदीराय नमसा विधेयम ते शत्रुओं के वीरों का क्षय करने वाले अत्यंत नमस्कारादि से आपकी परिचर्या करने वाले हम लोगों का रक्षण यथावत कर यच्छम हे रुद्र आप हमारे पिता पालक हो हमारी सब प्रजा को सुखी कर योच प्रजा के रोगों का भी नाश कर जैसे मनु हो, कारक पिता आ ये जे स्व प्रजा को संगत और अनेक विध लाड़न करता है वैसे आप हमारा पालन करो हे रुद्र भगवं तव प्रणीतिशु आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात उत्तम न्याय युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके तदश्याम वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आपके अनुग्रह से प्राप्त तो हो पदार्थ मृण सुखी कर न हमको रुद्र हे दुष्टों को रुलाने वाले रुद्रेश्वर उत तथा न हमको मयस्कृति मय मै अर्थात अत्यंत सुख का संपादन कर क्षयदीराय शत्रुओं के वीरों का क्षय करने वाले नमसा अत्यंत नमस्कार आदि से विधेयक परिचर्या करें ते आपकी ये सब, सब प्रजा को क्षम सुखी कर यो प्रजा के च रोगों का भी मनो मन्यकारक आ ये जे स्वप्रजा को संगत और अनेकविध लाडन करता है पिता पिता तद वीरों के चक्रवर्ती राज्य को अश्याम प्राप्त हो तब आपकीद्र हे रुद्र भगवन्णीतिषु उत्तम न्याय युक्त नीतियों में अन्वय हे रुद्र ये वयम क्षयद वीराय ते तुभ्यं तोभ्यन्मसा विधेम तो मृण नोस्म्यम नो मयस्कृति च हे रुद्र मनु पिते भाव योच्चाजे त तय तव प्रणीतिषु वर्तमान सततम् सुखि सैम